सहना सहनौ भुन सहवी गवा वह तेजस्वधीतमस्तु मिशाई शांति ते शांति वेदान दर्शन की उनतीसवीं कक्षा वेदान दर्शन के प्रथम अध्याय का चौथा पाग और उसका आठवां सूत्र अब चलेगा तो प्रसंग हमारा पीछे से जो चल रहा है कई सूत्रों से कि प्रकृति जगत जन्मादि का मूल कारण नहीं है स्वतंत्र कारण नहीं है और वो जे के रूप में उपास्य के रूप में नहीं कही गई है लेकिन कहीं प्रकृति का वर्णन आता भी है कि प्रकृति ने ये इसको बनाया तो वहां भी उसको मूल स्वतंत्र कर्तृत्व के रूप में नहीं देखा जाएगा वो केवल समझने के लिए समझाने के लिए कथन माना जाएगा तो ऐसे जो कुछ और वचन हैं, उनको लेकर के कुछ आगे की चर्चा चल रही है उसको देखेंगे पृष्ठ संख्या 88 सूत्र संख्या 8। तो सूत्र है आठवां वद अविशेषात चमस के समान चमस मतलब चम्मच, उसके समान अविशेषात अविशेष होने से यानी सामान्य होने से कुछ सामान्य धर्म होने से उसी के समान <coughs> तो कौन से उदाहरण है वो आगे आते हैं स्वयं बताने पाष्यकार यत्र क्वचित अध्यात्म ग्रंथे प्रकृति जगत जन्म आदि कारण कर्तृत्व न अवभाषते जगत के जन्म आदि का कारण प्रकृति को जहां माना गया है तो वो कर्तृत्व के रूप में कर्तित्व के रूप में कथन कर्तित्व केवल निमित्त कारण का ही होता है उपादान कारण प्रकृति है लेकिन इससे उसका कर्तित्व नहीं कहा जाता कि वो रचयिता है ये नहीं कहा कहा गया, जाएगा वो रचने वाली है करता है कार्य जगत की ये नहीं कहा जाएगा प्रकृति से कार्य जगत तो बनता है ये तो कह सकते हैं लेकिन प्रकृति कार्य जगत को बनाती है यह कथन नहीं आएगा कर्तृत्व का कथन उसमें नहीं मिलेगा नहीं होना चाहिए लेकिन बोले कहीं कहीं कर्तित्व का वचन भी उसमें मिलता है तो कर्तृत्व का वचन मिल रहा है तब तो हमें मानना पड़ेगा कि वो बनाती है क्यों आप निषेध कर रहे हैं क्यों उसके स्वतंत्र कर्तित्व का निषेध कर रहे हैं, तो कहीं कहीं कर्तृत्व के रूप में भी आभाषित होता है उदाहरण दिया इन्होंने शेताशु शेतर उप का अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम भव्य ही प्रजा सृजमान स्वरूपा तो बोले एक अजा को अजाम एक एक है वो और वो अजा है अजा मतलब जो उत्पन्न नहीं होती है न चाहे थे अजा उत्पन्न नहीं होती है उत्पन्न नहीं होती है मतलब नित्य है प्रकृति नित्य है अब इससे एकदम स्पष्ट इस पता लगता है कि ब्रह्म से प्रकृति नहीं बन गई है प्रकृति अलग से स्वतंत्र आज कही गई है आजा कही गई है और श्वेता उपनिषद में तो ईश्वर जीव प्रकृति की भिन्नता एकदम स्पष्ट है बहुत ही ज्यादा स्पष्ट है उसको कोई अपलाप नहीं कर सकता लेकिन उसका भी अपलाप किया गया है, उसकी भी व्याख्या की गई अद्वैत परक, बिल्कुल जबरदस्ती करके जोड़ तोड़ का एक अच्छा उदाहरण वहां उस तरह से प्रस्तुत किया गया तो अजा में एक लोहित शुक्ल कृष्ण वो कैसी अजा है लोहित लोहित मतलब लाल शुक्ल मन सफेद कृष्ण मन काले लाल श्वेत और काले इस रूप वाली और कैसी यह भव्य प्रजा सृजमान स्वरूपा जो कि बहुत सारी प्रजाओं को उत्पन्न करने वाली है उत्पन्न करती हुई है और कैसी प्रजा है? सरूपा अपने रूप वाली जैसे ये लोहित शुक्ल कृष्ण रूप वाली है ऐसे ही प्रजाओं को भी जो कि लोहित शुक्ल कृष्ण रूप वाली हैं उस तरह की प्रजाओं को बनाया ऐसी एक अजा अब ये लोहित शुक्ल कृष्ण तीन चीजें कही गई ये सत्वर स्तंभ की दृष्टि से कथन होता है अब इसमें अलग अलग दृष्टियां हैं उसमें प्राय जो व्याख्या मिलती है वो ये लोहित का मतलब है रजोगुण शुक्ल का मतलब है सत्वगुण और कृष्ण का मतलब है तमो गुण ये तीन रूप वाले तीन गुणों वाली है और इससे हमें ये भी पता लगता है कि प्रकृति प्रकृति के तीन कण है अलग अलग वो लोहित रूप वाली भी है वो शुक्ल रूप वाली भी है वो कृष्ण रूप वाली भी है तीन अलग अलग तरह से तो एक है अब इसके अंदर भी वैसे तो सत्वरज तम इनका ग्रहण होता है तो यहां पर भी हमें सतुरस्तम लेना चाहिए लोहित मतलब सत्व शुक्ल मतलब रज और तम मतलब कृष्ण मतलब तो तम हो ही जाएगा नया न्याक्रम में ऐसा लेना चाहिए लेकिन यहां पर हम लेते हैं रज सत्व और तम तो उस क्रम से ही चूंकि यहां पर ऐसा वर्णन किया गया इसलिए आगे पीछे कर लेते हैं उसमें कोई दोष नहीं है किया जा सकता है दूसरा एक इसका अर्थ लेते हैं मीमांसा में भी आगे आएगा तो उसमें लोहित का मतलब सत्वगुण श्वेत का मतलब रजोगुण और कृष्ण का मतलब तमोगुण तो वहां पर जो जिस तरह से वर्णन आते हैं ब्राह्मण का वर्ण ललाई लिये हुए क्षत्रिय का वर्ण श्वेत लिये हुए और वैश्य का वर्ण पीला और ये कृष्ण वर्ण की दृष्टि से भी कथन है क्योंकि ब्राह्मण में सात्विकता प्रधान होती है उससे एक संकेत लेके हम ये भी अर्थ कर सकते हैं पर ठीक है कोई सा भी अर्थ कीजिए उसमें विचाराधीन रख सकते हैं कि कौन सा सत्व का रज का है ये पर तीन रूप बताए गए और ये प्रजा ये कैसी है अजय एक सृजमान स्वरूपम सृजमान वो उत्पन्न करती हुई उत्पन्न करने वाली है तो इस रूप में अजय को कर्तृत्व के रूप में उल्लेखित किया गया है इति अत्र प्रकृत्याख्यम अव व्यक्तम जगत जन्मादे कारणम भवतु किल चमसवत तो ऐसी जगह पे जहां कर्तृत्व के रूप में कथन आ रहा है कि वो ही बना रही है तो वहां पर इसके जगत जनवादी का कारण स्वीकार करना चम्मच के समान समझना चाहिए चम्मच के समान जैसे चम्मच होती है चम्मच मतलब चम्मच कैसे चम्मच के समान उसको भाष्यकार बता रहे यथा ही यजस् करता यद्यपि यजमान स्वतंत्र यज्ञ को करने वाला कौन होता है और वो होता है, चेतन है मनुष्य है स्वतंत्र करता होता है, है, है, है। तथापि चमसोपि भी, चमसो भी हव्य पदार्थ प्रक्षेपण साधन कि धारण साधन यज्ञ से भवति, लेकिन फिर वहां पर भी चम्मच से भी क्योंकि वो हवी जिसको हम आहुति देते हैं उस हवी के प्रक्षेपण में साधन होता है या हवी को धारण करने में साधन होता है इसलिए वो यज्ञ का कारण होता है लेकिन परंतु तत् परतंत्र में व कारणम लेकिन चम्मच कारण होते हुए भी परतंत्र ही होता है स्वतंत्र कारण नहीं होता है तदवत उसी प्रकार से अविशेषात अविशेष होने से अविशेष मतलब कारणत्व सामान्य धर्मांत कारण कारणत्व सामान्य की सधर्मता होने से कारण सामान्य का धर्म होने से कि वो कारण है बस कारण है कारण सामान्य है ऐसा होने से अव्यक्तम प्रकृत्याख्यमी भवतु स्वतंत्रम जगत जन्मा दे कारणम भवतु परतंत्र जगत जन्मा दे कारणम अव्यक्त प्रकृति भी कारण हो तो होगी लेकिन परतंत्र कारण होगी कोई और कारण होगा तो यहां कारण कहा जाते हुए भी उसमें कर्तृत्व का कथन हम नहीं स्वीकार कर सकते चम्मच आदि के समान ही गौण रूप से उसका कर्तृत्व तो समझा जाएगा जैसे कि अग्नि पका रही है तो वैसे तो पकाती है अग्नि रे मनुष्य पका रहा है कर्छी पका रही है पतीला पका रहा है कढ़ाई में कढ़ाई सब्जी को अच्छा बनाती है इत्यादि प्रेशर कुकर सब्जी को जल्दी पकाता है इत्यादि जो कथन है गौण कथन है ऐसे यहां पर भी लेना चाहिए न तो स्वतंत्रम मोक्षार्थम व जयम प्रकृति न तो स्वतंत्र कारण है और न ही वो मुक्ति के लिए जय के रूप में जाने जाने योग्य के रूप में स्वीकार्य होता है करना चाहिए यह एक व्याख्या की चमत्व की चम्मच के समान प्रकृति का को जहां जहां भी कारण के रूप में कहा गया कर्तित्व के रूप में वो चम्मच के समान परतंत्र ही कहा गया ये एक व्याख्या हो गई अब दूसरी व्याख्या कर हैं अथ अन्ो व्याख्यामाग अजाम एक लोहित शुक्ल भव्य प्रजाः सृजना स्वरूप अत्र इस वाक्य में लोहित शुक्ल कृष्णा अजा प्रतिपाद्यते ये लोहित शुक्ल और कृष्ण वर्ण वाली जो अजा है प्रकृति है ये सवधर्मिणी प्रतिपादित है प्रसव धर्म वाली कि वो उत्पन्न करने वाली है प्रसव करने वाली है इस कार्य जगत का कार्य जगत को उत्पन्न करने वाली है इस रूप में कही गई है यानी कर्तृत्व तो यहां पर प्रतीत हो रहा है सा अत्र अविशेषात् जो कथन है वो अविशेष के कारण से है सूत्र में जो अविशेषात् है उसको लिखा है और उस अविशेषात् को इन्होंने खोला है सामान्य धर्मांत सामान्य धर्मों के कारण से यहाँ जो उसके लक्षण कहे गए हैं वो केवल सामान्य धर्मों का ही को ही ग्रहण करना है सामान्य धर्म होने के कारण से प्रकृति अभिलक्षत है प्रकृति ही वहां पर अभिलक्षित हो रही है धर्मश्च सामान्य धर्म ये है लोहित शुक्ल कृष्णत्व लोहितत्व शुक्लत्व और कृष्णत्व ये जो तीन रंग कहे गए हैं ये उसके सत्व रजस्तमस्तव ना सत्वरजस्तम की तरह से एक सामान्य लक्षण सामान्य रूप उसका वहां कथन किया गया है आगे न ही सामान्य धर्म ही उपमित पदार्थ सर्वे गुणास्तत्र तत्र सामान्य धर्मों से जिसकी उपमा की जा रही हो वहां उसके विशेष धर्मों को लेते हुए कथन नहीं किया जा सकता एक सामान्य धर्म कहे गए हैं तो अब विशेष धर्म यानी कर्तृत्व यहां पर आरोपित नहीं करना चाहिए ऐसा यहां लिखा है तस् रूपाया सृजम गौणम परमात्मा अधीनम एवं ग्राह्यम तो उस अजारूप प्रकृति का सृजमानत्व करते तो या प्रसव धर्मित्व रूप से ही स्वीकार करना चाहिए वो परमात्मा के अधीन ही स्वीकार करना चाहिए कथम कैसे तो कहा चमस्वत चमच के समान तो उदाहरण के लिए इन्होंने कहा यथा ही दूसरा उदाहरण लिया अर्वाघ पिलस चमस ऊर्ध एक ऐसा चम्मच है जो अरबाग बिल है नीचे जिसका बिल है बिल मतलब छेद एक तो चम्मच जैसे यूं सीधी रखी जाती है चम्मच तो हमेशा वैसे देखेंगे तो सीधा ही रखा जाएगा तो उस दृष्टि से उसका जो छेद है गड्ढा वाला भाग है वो कहा होता है ऊपर ही माना जाएगा यूं पलट दो कहीं भी तब तो कहीं भी कर सकते हो चारों दिशाओं में लेकिन सामान्य रूप से चम्मच का छिद्र वाला भाग ऊपर माना जाएगा और जो उसका नीचे का उभरा हुआ भाग है ऊपर भाग है वो नीचे माना जाएगा लेकिन बोले एक ऐसी चम्मच है जो जिसमें बिल नीचे से है यूं है अरवाग बिलह और चम्मच उर्दू बोधना उसका जो सिर का भाग है ऊपर का उभरा हुआ भाग है पीठ है वो ऊपर की तरफ है ऐसी एक ऐसा एक चम्मच है तो अत्र शिरशश चमस रूपत्व विहितम यहां सिर को चम्मच की तरह से कहा गया ये सिर खोपड़ी जो ऊपर का खोपड़ी का भाग है हड्डी का ऐसा वैसा ही तो है नीचे से तो खाली है ऊपर से उल्टी चम्मच हो जैसे तो चम्मच शीर्ष चमस रूपत्म अविशेष एक सामान्य धर्म चम्मच से मिलाते हुए यहां दिया गया है उक्तम ही तत्र उपनिषद ही ये उपनिषद में आगे कहा भी गया है गृहदारण्य का वचन है अरबाग बिलस चमसूत इतम ये जो कथन किया गया अरबाग बिलस चमस भूतना या किसका ग्रहण होना चाहिए एश ये सिर ही अरबाग और ऊर्दू चम अरबाग चमस उर्दू बुद्ध है तस्मिन यशो निहितम उसमें एक यश निहित है अंदर उसके कोई बहुत विशेष यश तो सबसे बड़ी चीज होती है बहुत अच्छी चीज उसके अंदर रखी हुई है खोपड़ी के अंदर यशोनिहितम विश्व रूपम इति वो विश्व रूप है विभिन्न रूपों वाला है शोन विश्व विश्वरूपम वो कौन है यश तो बोले प्राण वहां पर नहीं थे प्राण वहां पर अंदर विद्यमान है विश्वरूप वाले तो यहां पर कह रहे हैं कि तस्मात सामान्य धर्मो अजालंकार से सामान्य धर्म वाला जो अजालंकार अजा का जो अजा का अलंकार के रूप में उपमा के रूप में कथन के अजा अब वो प्रकृति अजा बकरी थोड़ ना होती है यू अजा मतलब तो बकरी भी होती है वो अजा का मतलब वो बकरी ले लेंगे बकरी की तरह कैसी बकरी जिस बकरी में तीन रंग है लोहित शुक्ल कृष्ण चितकबरी बकरी है ऐसे प्रकृति भी आज बकरी की तरह से हुई और चितकबरी है तो ये एक सामान्य धर्म लिए गए अजा अलंकार से शुक्ल लोहित कृष्णत्वे अब यहां पर इन्होंने शुक्ल लोहित कृष्ण को क्रम को बदल दिया है पहले नहीं बल्पित पहले तो इन्होंने लोहित शुक्ल कृष्णत्वम और सत्वर ये लिखा था पीछे बीच में और यहां पर सत्वर जो का तो लिखा है लेकिन शुक्ल लोहित कृष्ण यहां पर क्रम बदल दिया यथाक्रम लगाने के लिए सत्वरजस्तम गुणत्वम एवं ग्राह्यम केवल इसकी ये समानता ही ग्रहण करनी चाहिए न तो सृज महान तस्वतंत्र ग्राह्यम प्रकृति का सृज उत्पन्न होना ये न करना यह कर्तृत्व स्वतंत्र रूप से नहीं ग्रहण करना चाहिए तो चम्मच के समान यह सामान्य कथन है इसको कर्तृत्व कहा भी गया तो यह सामान्य ही कथन है इसी बात की पुष्टि के लिए आगे का भी सूत्र है नवा सूत्र ज्योति रूपक्रमातु तथा ही अधीयते ज्योति रूपक्रमा ज्योति है उपक्रम में जिसके ऐसी ज्योति है आदि में जिसके इस रूप में उसका कथन किया गया है ऐसा ही तथा वक्रमातु तथा ही अधियते एके -एक। कुछ लोग यानी कुछ शाखा वाले इस तरह का वर्णन करते हैं वहां पर वो बताते हैं कथन करते हैं ज्योति उपक्रमा क्या है ज्योति का मतलब सत्व सत्व गुण है प्रकाशक है ज्योति के रूप में नीचे भाष्य में इन्होंने खोला दिया इस बात को पुरुष सूत्रे सह अस्य एक वाक्यता अस्ति पिछला जो सूत्र था आठवां उसके साथ इसकी एक वाक्यता यानी उससे जुड़ी हुई बात को बोल रहा है ये चमसवद अविशेषा ज्योति उपक्रमातु तु चमस के समान विशेष अविशेषा चमसवद अविशेषा चमस के समान अविशेष यानी सामान्य ज्योति उपक्रम वाली तू अजा वह अजा यानी बकरी अजा अलंकारे प्रकृतिर ज्योतिर उपक्रमा ग्रहिया प्रकृति ज्योति उपक्रम वाली ग्रहण करनी चाहिए ज्योति उपक्रमा को अभी तक इन्होंने खोला नहीं था ज्योति उपक्रमा वाली वो अजा अलंकार में अजा को अलंकार के रूप में प्रस्तुत की जाती हुई वो प्रकृति समझनी चाहिए अब वो ज्योति क्या है तो उसको आगे खोल रहे ज्योति ही प्रकाश है ज्योति का मतलब है प्रकाश और प्रकाश का मतलब क्या है सत्वम सत्वगुण उपक्रमो यश ज्योति या प्रकाश या सत्व है उपक्रम जिसका जिसके प्रारंभ में वो है तो सेयम ज्योति ज्योतिरूपक्रमा को आगे खोल दिया सत्वादिमयी सत्व आदि वाली ज्योति है आदि में जिसके हम जैसे कहते हैं कि सत्वादि गुण सत्वादि मतलब सत्व है आदि में जिसके रस धातु हैं रस रक्त आदि सात धातु है तो रस जिसके आदि में है ऐसी ठीक है अहिंसा आदि पांच क्लेश तो अहिंसा है आदि में जिसके अविद्या अविद्या आदि पांच क्लेश ठीक है अविद्या आदि पांच क्लेश अविद्या आदि पांच क्लेश हैं अब अविद्या है आदि में जिसके ऐसे जो पांच क्लेश हैं यानी अविद्या है उपक्रम में जिसके अविद्या है उपक्रम में जिसके ऐसे वो तो इसमें जब ज्योति ज्योतिरूपक्रमा मतलब सत्व है उपक्रम में प्रारंभ में जिसके कथन में सत्वस्तम जो आते हैं तीन तो उसके अंदर इसलिए इन्होंने इसका अर्थ कर दिया सत्वादि संयम ज्योतिरूपक्रमा सत्वादिमय सत्वादि गुणों वाली सत्वादिमयी को आगे खोल दिया सत्व रजस तमो गुणात्मिका अब तीनों का नाम ले दिया इन तीनों गुण वाली तूअत्र ग्रह क्या उस प्रकृति का यहां ग्रहण करना चाहिए अविशेषात अविशेषा मतलब सामान्य धर्मात उसका सामान्य धर्म होने से और ऐसा तथा ही एके अधीय कुछ शाखा वाले इसको इसी तरह से पढ़ते हैं ऐसा बताते हैं तथा ही एके शाखी ना कुछ शाखा वाले ए नाम प्रकृतिम में इसको प्रकृति के नाम से कहते हैं अलग अलग अध्ययन की जो परंपराएं थी वो शाखाएं थी चिंतन की शैलियां अलग अलग थी परंपरा में गुरु शिष्य परंपरा में उस तरह की एक शैली जैसे आज भी मान लीजिए अलग अलग मत संप्रदाय वाले जो अलग अलग अपने ढंग से पढ़ते पढ़ाते हैं वो एक तरह से उसको हम शाखा कहते हैं संप्रदाय के नाम से बोलते हैं ऐसे जो गलत हैं वो तो अलग एक छोड़ दीजिए लेकिन जैसे उदाहरण के रूप में वो भी आजकल सम्मिलित है लेकिन ठीक अर्थ होते हुए भी अलग अलग शाखा वाले जो अलग अलग वाक्यों को बोलते हैं चिंतन के जो विधा चिंतन की विधा होती है स्कूल ऑफ थॉट स्कूल बोलते हैं लोग आजकल परंपरा कह लीजिए स्कूल कह लीजिए वो स्कूल है वैसे तो स्कूल हम यहां पर छोटे बच्चों वाले को बोलते हैं और वो यहां पीएचडी होती है और विभागाध्यक्ष होते हैं विश्वविद्यालय वाले उसको वो स्कूल बोलते हैं वहां विदेशों के उसको भी स्कूल बोलते हैं ये एक विशेष चिंतन की परंपरा है एक, एक लगातार चल रही है बहुत लोग उसमें जुड़े हुए रहते हैं एक विचारधारा कह लीजिए तो ऐसे ये शाखाएं होती थी उस समय तो तथा ही एक शाखी ना एनाम प्रकृति पठन्ति इसको प्रकृति कहते हैं यदत्र लोहित शुक्ल कृष्ण त्रिगुणात्मिका जगत मूला प्रकृति उगता जो ये यहां पर शुक्ल लोहित शुक्ल कृष्ण त्रिगुणात्मक जगत की मूल प्रकृति कही गई है तस्याम उसमें यह लोहित कथम इति उच्चते इसमें जो ये लोहित आदि का कथन है वो कैसे किया जाता है ये तीन रंगों का कथन उसमें कैसे किया जाता है अन्य चीजों में भी रंग कैसे बताए जाते हैं तो उसका एक उदाहरण दे रहे हैं। तो ये जो शाखा वाले हैं ये इन्होंने उदाहरण दिया है छंदोग उपनिषद का वचन है यद अग्नि रोहितम रूपम तेजस तद रूपम एक बात हो गई यहां अल्प विराम लगा सकते हैं यद शुक्लम तदपाम फिर अल्प विराम यद कृष्णम तद अन्नस्य तो अग्नि अग्नि अग्नि का जो रोहित रूप है रोहित मतलब लाल लोहित र और ल को प्रयोग कर देते हैं ना एक दूसरे की जगह रो रो अभेद र और ल का अभेद हो जाता है तो रोहित और लोहित तो जो अग्नि का लाल रूप है वो किसका रूप है तेजसस्तु रूपों वो तेज का रूप है अब तेज भी वैसे तो अग्नि को ही कहा जाता है तो अग्नि में जो लाल रूप है वो अग्नि का है एक तो ये कथन होगा तो ये तो जमेगा नहीं आगे और दो वचन देखिए तस्याम युक्लम तद अपाम अग्नि में जो सफेद रंग दिखाई देता है वह अपाम जल का है और यथ कृष्णम तद जो उसमें काला रंग दिखाई देता है वो अन्न का यानी तो पृथ्वी का है तो तीन महाभूत हैं अग्नि जल और पृथ्वी ये तो महाभूत हो गए और ये जो अग्नि जलती है लकड़ी आदि से जो अग्नि जलती है उसमें तीन रूप दिखाई देते हैं एक लाल एक सफेद और एक काला तो लाल है वो अग्नि का है सफेद है वो जल का है और जो काला है वो पृथ्वी का है ऐसा जो कथन करते हैं तो उसमें उदयवीर जी ने स्पष्टता से लिखा है कि यहां ये तीन महाभूत नहीं लेने चाहिए क्योंकि ये तो विपरीत होगा अग्नि का जो रूप है वो तो अग्नि का है ही उसमें अन्य महाभूतों को क्यों डालेंगे और इस प्रसंग के आधार पर भी सतवर को उन्होंने घटाया वहां पर जब ये कहा कि यद अग्नि रोहितम रूपम है अग्नि तेरा जो ये अग्नि का जो ये लाल रूप है वो तेजसा स रूपम तेज का मतलब वहां पर लिया रज का रूप है ये त्रिगुणात्मकता दिखानी है अग्नि में जो ललाई है वो रजोगुण के कारण से अग्नि में जो सफेद है वो सत्वगुण अप मतलब यहां सत्व गुण लिया गया और अग्नि में जो कालापन है वो अन्न का अन्न मतलब वहां पर तमोगुण लिया गया अन्न से तमोगुण आता है अन्न से आता है ना अन्न के बाद में फिर थोड़ा नशा भी चढ़ता है खाना खाते हैं ना नशा चढ़ता है थोड़ा नींद का नशा आ जाता है और ज्यादा खाते है तो और बहुत से साधक तो अन्न खाते ही नहीं है अन्न खाएंगे तो तमो गुण बढ़ेगा वो अन्न खाते ही नहीं है वो फल लेते हैं दूध लेते हैं अन्न भी लेते हैं तो अंकुरित लेते हैं सूखे सुख नहीं वो उस तरह से अन्न नहीं है अन्न का मतलब उनका अब आप योगी अर्थ लेंगे कि अन्न प्राण ने या तो अद्यते या गले के नीचे गल, अध्यते गला दधो निये अन्नम तो गले से नीचे ले आ जाता है वो तो कोई भी चीज होगी वो तो सब्जी भी होगी और दाल भी हो सब कुछ होगा लेकिन वो लोग जो अन्न बोलते हैं वो द्विदल और एक दल वाले जैसे गेहूं चना आदि और उड़द दाल चने आदि जो है ऐसी चीजों का ठीक है दक्षिण में अन्न ओदन को चावल को ही बोलते हैं अन्नम अन्न का मतलब वहां पर चावल ही है गेहूं को कोई अन्न नहीं बोलेगा वहां पर है व्रत हाँ, में रोटी भी खाते हैं वो वो अन्न नहीं खाते <laughs> तो रोटी गेहूं की रोटी खाना वहां उपवास में जैसे यहाँ पर भी उपवास के कुछ अन्न आते हैं कुट्टू वगैरह आटे वगैरह वो सब सिंगाड़े का आटा और वो सब खाते हैं खूब खाते हैं आलू के चिप्स खाते हैं आलू का हलवा खाते हैं शिकरकंद का हलवा खाते कंदमूल सब चलेगा गरिष्ठ से गरिष्ठ हो वो एक अलग बात है लेकिन अन्न क्योंकि वहां पर प्रधान वही है इधर हरियाणा इधर जाओ तो अन्न मतलब तो गेहूं ही लिया जाएगा वहां चावल नहीं लेगा कोई ये तो फिर दोनों है अपनी एक प्रधानता से लोक में कथन होता योग रूढ़ी हो जाते हैं सब और वैसे बीमार पड़ते हैं तो कुछ भोजन बदलते हैं इधर उत्तर भारत में जहां रोटियां खाई जाती हैं देख अब तो चावल ज्यादा खाने लग गए लेकिन पहले चावल बहुत कम होते थे तो, तो बीमार होते हैं तो खिचड़ी चावल दाल की खिचड़ी रोटी बंद कर देते हैं और वहां उड़ीसा और इधर दक्षिण में अगर बीमार हो जाता है तो कहते रोटी खिलाओ इसको <laughs> वो चावल खाते है रात दिन दोनों समय तीनों समय का हो बल्कि चावल ही चावल की चीजें होती है तो बदल बदलना होता है भाई एक चीज खाते खाते रोग आ गया उसमें कोई ये नहीं कि वो उसी से ही होगा और वहां की परंपरा ऐसी है उसको भिन्न चीज खिलाते हैं भाई परिवर्तन कराओ इसको कुछ एक जैसा हो गया है तो अन्न में जो भी है तो यहां अन्न तमोगुण के लिए कहा गया है आगे प्रकृत यद सत्वम तत अग्नि रूप प्रकृति में जो सत्व गुण है वो अग्नि का रूप है सत्व अग्नि रूप में है यज तत् अपाम जो रज है ये जल का रूप है और तमह तत पृथ्विया वो पृथ्वी का रूप है इसको भाषा में यू कहना ज्यादा संगत है कि सत्वगुण सत्वगुण अग्नि के रूप में है नहीं रजोगुण अग्नि के रूप में है सत्वगुण जल के रूप में है और तमोगुण पृथ्वी के रूप में है ऐसा को पृथ्वी जो है ये सत्व गुण तमोगुण का ही तमो रूप है अग्नि है ये रजोगुण का रूप है जल है वो सत्वगुण का रूप है ऐसे एवं प्रकृति स्त्रिगुणताया कारण प्रतिपादना तजाले प्रकृति स्त्रिगुण मयी अविशेषा ग्रहीतम शक्या तो प्रकृति के तीन गुणों वाला होने के कारण से और उसके कारण का प्रतिपादन करने से अजा अलंकार में यानी जहां अजा में एकाम करके जो अजा उपमा के रूप में कही गई है वहां प्रकृति त्रिगुण में ही है अविशेष रूप से केवल यही ग्रहण करना चाहिए साच्य परमात्मा परमात्माधीना सती ही जगत जन्मादे कारणम अत्र विजय प्रकृति परमात्मा के अधीन होती हुई ही जगत जन्मादि का कारण कही जा सकती है स्वतंत्र कर्ता के रूप में नहीं कही जा सकती देखो तो कितना जोर लगा रहे हैं इस बात के लिए कि परमात्मा ने इसको बनाया प्रकृति को नहीं कहेंगे कि वैसे भी जब हम देखते हैं किसी ने चित्र बनाया तो हम किसकी प्रशंसा करते हैं चित्र बनता है तो चित्रकार की करते हैं हम रंगों की तो करते नहीं है कभी विशेष प्रसंग में भले ही करते हैं कि भाई बहुत अच्छा रंग है घड़ा अच्छा बनाए बोले बहुत अच्छी मिट्टी थी कथन कभी कभी करेंगे नहीं तो कलाकार को ही हम विशेष रूप से अभिनंदित करते हैं उसको पूजित करते हैं उसका यश करते हैं आगे देखिए और ये जो उपमा दी गई अजामे काम तो कोई कहने लगे कि नहीं इसको तो हम वास्तव में लेंगे बोले नहीं ऐसी उपमाएं शास्त्र में और जगह भी दी जाती हैं कल्पना के रूप में कथन किया जाए उपमा एक तरह की कल्पना है थोड़ा सा अंश उसमें मिलता हुआ होता है और कह देते हैं पूरा पूरा तो मिलता नहीं है उपमा एक कल, कल्पना ही तो है एक तरह की यथा, यथार्थ तो, तो है नहीं वैसा का वैसा तो होता नहीं है तो बोले ऐसे उदाहरण तो शास्त्रों में और जगह भी मिलते हैं वो इन्होंने अगले सूत्र में बताया दसवा सूत्र देखिए कल्पनोपदेशाच मध्वाधिपत अविरोध कल्पना का उपदेश होने से शास्त्र में अन्य स्थानों पर भी कल्पना का कथन होने से मध्वाधिपत अविरोध मधु आदि के समान यहां पर भी अविरोध है जैसे वहां मधु आदि कथन किए गए वहां कोई विरोध नहीं लगता है ऐसे यहां पर भी कोई विरोध नहीं लगना चाहिए उसको भी सहज हम स्वीकार कर ले तो मधु आदि क्या है वो उदाहरण आगे भाष्य में बताएंगे तो कल्पनोपदेशाच प्रकृति सत्वरजस्तम गुणात्मिका लोहित शुक्ल कृष्ण अचा यद प्रकृति जो सत्वर गुण वाली और लोहित शुक्ल कृष्ण इस रूप वाली जो कही गई है तत्खलूप कल्पनोपदेश वो कल्पना के उपदेश से कल्पना के रूप में कथन किया जाए कल्पना है अब अलग अलग वो बना देते हैं चित्र बना देते हैं कोई बोले भारत माता भारत माता की अब कल्पना कर देते हैं एक चित्र बना देते हैं एक कल्पना काल्पनिक चित्र बना देते हैं ना वास्तविक तो थोड़ ना होता है वो भारत माता वैसी थोड़ ना होती एक महिला का चित्र बना देते हैं भारत माता का एक कल्पना और गायत्री का भी एक चित्र बना दिया गायत्री माता उसका चित्र है क्या है कल्पना ही तो है तो ऐसे कुछ समझाने के लिए कुछ काल्पनिक लाक्षणिक चित्र बना देते हैं तो तस्माच कारणात अविरोध है मध्दिवत मधु के समान विरोध नहीं है न कश्चित विरोधो अत्र भवति, इससे कोई आपत्ति नहीं है अजाम एकाम कह दिया है तो कोई आपत्ति नहीं है क्यों मधुवादिवत यथा ही मधु आदि का उन्होंने उदाहरण दिया यह है छोज उपनिषद का असौवा आदित्यो देवमधु मधु यह जो आदित्य है यह देवमधु है देवमधु मतलब देवताओं का मधु है मधु मतलब शहद मीठा देवताओं का है मनुष्यों का नहीं मनुष्यों का मीठा तो सामान्य कुछ होता है जो खाते हैं विशेष विशेष भी तो आते हैं ना तो देवताओं का मधु है आदित्य यानी मधु जैसे मनुष्यों को आनंदित करता है मीठा होता है मधु शहद आनंदित करता है सुख देता है ऐसे ये आदित्य देवताओं को आनंदित करता है सब देवताओं को पुष्ट करता है देवताओं देवता उससे प्रसन्न हो जाते हैं आदित्य से तो आदित्य को देवताओं का मधु कहा गया जिसको देखते ही जिसको पाकर के व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है अच्छे भावों में चला जाता है इस तरह से तो असोवा आदित्य देव मधु ये आदित्य देवताओं का मधु है ये मधु में मधु तो ये कहा दूसरा उदाहरण और दे रहे हैं आदि का वाचम धेनुम उपासिता वाणी को धेनु की तरह से उपासना करें वाणी है बोलते हम धेनु तो वो होती है जो दूध देती है गाय होती है मान लीजिए अब उसको धेनु समान कह दिया गया अब ये धेनु थोड़ ना होती है गाय थोड़ ना होती है लेकिन एक कल्पना करके कह दिया गया कि गाय के जैसे चार स्तन होते हैं ऐसे ही इस वाणी के भी चार स्तन हैं। उसमें से दो स्तन देवताओं के लिए है एक मनुष्यों के लिए है एक पितरों के लिए तो एक स्वाहाकार और स्वधा का, वशट का, स्वाहाकार और वशट, स्वाहा जो हम बोलते हैं ये देवताओं के लिए ही कहते हैं मनुष्यों के लिए आहुति देनी होती है तो स्वाहा नहीं बोलते इसी तरह से वशट या ये देवताओं के लिए ये दो जो हैं, ये दो स्तन की तरह से हैं वाणी के ये देवताओं के लिए दो देवता इन दो से दूध पीते हैं देवताओं को आहार इनसे पहुंचता है और स्वधाकार पितरों के लिए होता है एक स्तन पितरों के लिए बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए और एक मनुष्यों के लिए होता है वो हंतकार होता है जैसे चार स्तन एक उपमा दे करके समझा दिया वाणी को ये कोई वास्तव में नहीं कल्पना ही तो है ये एक तरह की तो वाचम धेनु उपासित वाणी को धेनु के समान समझे और वहां पर उन्होंने प्राण को वृषभ कहा है और मन को उसका वत्स कहा है वाणी को वाणी वाणी तो धेनु हो गई प्राण को उसका वृषभ कहा गया है और मन को उसका वत्स कहा गया है ऐसे वहां पर एक उपमा देकर के बताया कल्पना की गई तो आगे कहते हैं आदित्यो न मधु तथापि मधु उच्चते आदित्य वास्तव में मधु थोड़ना है शहद तोड़ना है लेकिन फिर भी उसको शहद के नाम से कह दिया गया वांग न तथापि धेनुर उच्य वाणी धेनु थोड़ना है गाय थोड़ना है फिर भी उसको गाय के रूप में कह दिया गया केवलम किमपी सादृश्यम उपलभ्य केवल थोड़ी सी समानता देख करके इस तरह से कल्पना की जा सकती है की जाती है शास्त्रों में ऐसा उपदेश मिलता है तदवत अत्रापि प्रकृति अजा त्रिगुणमय से सादृश्य अजा त्रिवर्णमयी कल्पिता उसी प्रकार से यहां पर भी प्रकृति जो कि अजा के नाम से कही गई और त्रिगुण वाली होने से तीन गुण वाली होने से उसके सादृश्य से उपलब्ध होती तीन वर्ण वाली कल्पित कर दी गई वो तीन गुण वाली है ऐसे ही प्रकृति को तो अजा बकरी की तरह ले लिया और उसके तीन गुणों को तीन रंगों की तरह से ले लिया बकरी के तीन रंग की तरह से ये कल्पित है न तू सा अजा जगत सर्जन कार्य स्वतंत्रता सृजमाना इति विजय लेकिन ये अजा जगत की उत्पत्ति में स्वतंत्र और उत्पन्न करती हुई कर्तृत्व के रूप में नहीं समझी जानी चाहिए यह केवल सामान्य कल्पना से कथन किए गए हैं हो गया आगे देखिए ग्यारह सूत्र अब कहीं कहीं इसका फिर कथन आएगा तो उसका समाधान करने के लिए ऐसे वचनों का इसी प्रसंग में वो उद्धित करते हुए उदाहरण समाधान करेंगे तो ग्यारह सूत्र है न संख्योप संग्रहादपी नाना भावाद अतिरेकाच न संख्योपसंग्रहादअ अभी संख्या का उपसंग्रह संख्या की गणना करने से उल्लेख होने से भी इसका ग्रहण नहीं होगा प्रकृति का ग्रहण नहीं हो सकता क्यों नाना भावात भिन्न स्वरूप वाली होने से एक तो नाना भावात यह हेतु दिया और दूसरा का अतिरेकाच्य उससे अतिरिक्त उसको कहा गया होने से अभी कैसे है ये तो भाष्य में हम समझेंगे एक शाब्दिक अर्थ हुआ ये तो इन्होंने एक वचन दिया है ये बृहदारण्य उपनिषद का है यस्मिन पंच पंच जना आकाश्च प्रतिष्ठिता तमेव मन्य आत्मान विद्वान ब्रह्मा मृतो मृतम जिसमें पांच पंच जन प्रतिष्ठित है रहते हैं आश्रित हैं और आकाशस् और आकाश भी जिसके अंदर रहता है तमेव मन्य आत्मान उसी को मैं आत्मा मानता हूं जिसमें ये सब प्रतिष्ठित है विद्वान जानने वाला ब्रह्म ब्रह्म नाम से अमृतम अमृत अम्रित, अमृता मैं अमृत मैं अमृत अवस्था वाला न मरने वाला इस परमात्मा को ही इस आत्मा को ही अमृत ब्रह्म और विद्वान जान, जानता हूं मानता हूं ये परमात्मा परक है। तो अब इसकी व्याख्या कर रहे हैं जो इस इसमें जैसे प्रश्न उठेगा उस प्रश्न को उठाया जा रहा है पूर्व पक्ष की तरफ से उठेगा क्योंकि तो आक्षेप तो दूसरे की तरफ से ही आएगा तो पंच पंच जना जो ऊपर वाक्य था यस्मिन पंच पंच जना उसका अर्थ कर रहे हैं यह ऐशो अत्र संख्योपसंग्रह ये यह जो यहां संख्या का संग्रह है कैसा पंचविंशति कह पच्चीस संख्या वाला स पंचविंशति तत्व कहा प्रकृत्यात्मक प्रकृति विकृतिमयो न मंतव्य वहां पर पांच 25 तत्व वाला प्रकृत्यात्मक और प्रकृति विकृतिमय नहीं मानना चाहिए तो पच्चीस कैसे किया पंच पंच दो बार लिखे हुए हैं तो पांच को पांच से गुणा करते हैं तो 25 हो जाता है ऐसे किसी ने यहां पर 25 संख्या अगर गिना ली तो उस दृष्टि से यह यहां पर ठीक नहीं है कुतः तो वह कहते हैं नाना भावात अतिरेकाच तो पंच पंचेती ना पंच संख्या या दिरोक्ति रस्ती ये न पंचविंशति संख्या कल्पियता ये जो पांच पांच पांच दो शब्द देख करके 25, पचम पच्चीस लगा लिया तो यहां पांच पांच दो संख्या नहीं कही गई है इससे कि आप संख्या का संग्रह कर रहे हो यहां पर किम किमत फिर क्या है तत्र नानात्वम उसमें नानात्व है नानात्व को खोल दिया भिन्नत्व अस्थित भिन्नता है कैसे तो प्रथम शब्दस्तु संख्यावाची ये जो पंच पंच जनाम है जो पहला पंच शब्द है यह तो संख्या को ही कह रहा है लेकिन दूसरा वाला अन्य पंच शब्दों न स्वतंत्र दूसरा पंच शब्द अकेला अपने आप में नहीं है किंतु सह जन शब्देन सह समासे प्रयुक्तो वर्तते, वहां तो पंच जनह लिखा हुआ है जनह के साथ में समास को प्राप्त है वो पंच अलग है और पंच जन ये अलग है समस्त पद है पंच जना इति एकम पदम पंच जना ये एक समस्त पद है ये एक पद है तत्चकम वस्तु प्रतिबोधकम और वो मिला करके किसी एक वस्तु को ही कह रहा है न तो पंच संख्या रूपम वो पांच संख्या रूप वाला नहीं है तो किंतु पंच जननात्मका पंच पदार्थ इति अभिधीय पंच जन नामक पंच जन नामक पंच जन नाम के पांच जनों का वहां पर संग्रह किया गया है पंचजन उसके कई तरह से व्याख्याएं की जाती हैं तो उसमें तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और निषात ये पांच है पांचों मिलकर के पंचजन कहलाएंगे तो ये पंचजन कितने हैं पांच इन्हीं है। है के जो एक एक भाग हैं वही पांच पंच प्राण ऐसे कोई कह रहे तो पांच प्राण है वो पंच है ये तो पंचजन एक प्रसिद्ध शब्द हो गया उसके पांच पदार्थ हैं उनको यहां पर कहा गया है तस्मात्मा प्रकृतिमय है पंचविंशति गण तो ये जो 25 संख्या है ये प्रकृति वाली नहीं है ये एक हेतु हुआ नाना भावा और अतिरेकाच्य इसका उत्तर दे रहे आकाश आत्मा चीज पंचविंशति गण जो इन्होंने कहा ना कि आकाशच पंच पंच जना आकाश्च प्रतिष्ठिता तो पांच पच्चीस अगर मान भी लिए जाए प्रकृति के तो ये आकाश एक अलग बताया जा रहा है उससे जबकि आकाश उसी में ही आ जाता है पच्चीस के अंदर ही और आत्मा ये दो उस पंचविंशति गण से अतिरिक्त यहां पर कथन किए जा रहे हैं अतिरिक्त तो ही तऊ तो तस्मात्मा सम्यक कल्पना इसलिए ये सम्यक कल्पना नहीं है कि पंचविंशति गणात्मिक आया प्रकृति है ये पच्चीस वाली संख्या प्रकृति को कहती है वैसे पच्चीस संख्या यूं प्रकृति को कहती भी नहीं है जो सांख्य दर्शन वाली हम प्रक्रिया देखें उसमें भी वो चौबीस है चतुर्विंशति तत्मात्मा को प्रकृति कही गई है और फिर एक चेतन पुरुष मान करके पंचविंशति होता है पच्चीसवा पुरुष मानते हैं वहां पर और पुरुष के भी जब दो भेद कर देते हैं एक जीवात्मा एक परमात्मा तो वो षडविशति तत्वात्मा हो गया षडविंश छब्बीस तत्व उसके अंदर और मूल प्रकृति को एक मान करके वहां कथन किया जाता है ठीक है लेकिन फिर भी अगर कोई कहे कि ये 25 तत्व वाली है तो ये पंच, पंच से <laughs> यहां पर पंच पंच जना से 25 तत्वों का तो ग्रहण होगा नहीं क्योंकि आकाश उससे अलग कहा गया है यदि पंच पंच जना प्रकृति को हम ले रहे हैं तो आकाश तो उसमें आ ही गया है फिर अलग से कहने की जरूरत नहीं है इससे पता लगता है कि ये पांच पांच पंचजन ये प्रकृति नहीं है 25 तत्व नहीं है वो कौन है वो अगले सूत्र के अंदर और बताएंगे कि किन का है वहां अगला ही इसके आगे का जो श्लोक है कि वहां पांच चीजें क्या गिनाई गई है तो वशात हमको आगे के प्रसंग से उनको लेना चाहिए अब ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और निषाद जो लेते हैं उसका भी इससे खंडन होता है वो भी पांच यहां नहीं लिए जा सकते लेकिन पांचजन्य पुरोहित इत्यादि जो वचन आते हैं उसमें एक पांचजन्य शंख भी था श्री कृष्ण का शंख पांच जन्य नाम का एक शंख था उनके रथ और ज और शंख ये अलग अलग नाम से प्रसिद्ध थे विशेष विशेष होते थे सबके तो पांच जन ये पांच चीजें क्या हैं? उसको आगे बताया तो बारहवीं सूत्र में कहा प्राणादयो वाक्य शेषात यहां पर प्राण आदि का कथन मानना चाहिए पंच पंचजन से कैसे जानना चाहिए वाक्य शेषात् आगे का जो वाक्य शेष है यानी अगला जो वाक्य है शेष जो वाक्य है बचा हुआ जो वाक्य है उससे हमें पता लगता है कि यहां पर प्राण आदि का ग्रहण करना चाहिए वो कौन है वो बताएंगे आगे तो ते पंचजन सन्ती प्राणादाय वो पांच पंचजन कौन है प्राण आदि पांच है कुत कैसे पता लगा वाक्य शेषात वाक्य शेष बलात् वाक्य बला शेष के बल से उसके प्रभाव से प्रतिपाद्य मान न आकांक्षा बला जो प्रतिपाद्यमान वाक्य है आगे जो कहा जाने वाला है उसकी आकांक्षा के बल के कि उसका संबंध इससे जुड़ा हुआ होना चाहिए वो इस प्रकार से वहां ये आगे ये वचन पढ़ा गया है ये वचन है देखिए वृदारण्य का चार चार अठारह जो अभी ये आगे कहने वाले हैं और जो पीछे वाला था जिसमें पंच जना क्या है वो चार चार सत्रह है बिल्कुल उसके पहले वाला है अभी इसके बाद की चीज आई है तो यहां पांच चीजें गिनाई गई हैं और फिर उनका आगे वर्णन भी चलेगा तो पंच पंच जन से इन पांचों को ग्रहण करना चाहिए ये ब्रह्मिजी का अभिप्राय है सूत्र के अनुसार वो ऐसा कहना चाह रहे हैं तो पांच क्या है प्राणस प्राणम वो प्राण का भी प्राण है उतर चक्षु है चक्षु वो चक्षुओं का भी चक्षु है नेत्रों का भी नेत्र है उतर श्रोत्र श्रोत्रम वो कान का भी कान है अन्न अन्नम अन्न का भी अन्न है और मनसो मना विदो और जो मन का भी मन है ऐसा जो लोग जानते हैं ते निचिकोर ब्रह्म पुराणम अग्रियम वे उस ब्रह्म सबसे बड़े सबसे पुराने और अग्र श्रेष्ठ परमात्मा का निश्चय करते हैं उसको प्राप्त कर लेते हैं जो उसको ऐसा मानते हैं इति वचने पूर्वतः आकांक्षते प्राणादय पंच पंच इस वचन में पहले से उनकी आकांक्षा है कि प्राणादि पंच है क्योंकि पीछे जो पंच पंच जना कहा गया वहां पांच जन कौन है ये तो बताया नहीं गया था तो ये आकांक्षा थी कि कौन है वो तो वो अगले इस वचन से उत्तरित किए गए कि पांच ये है तो पांच कौन कौन से हो गए प्राण चक्षु श्रोत्र अन्न और मन ये पांच का ग्रहण किया गया और इसकी पुष्टि के लिए और आगे कह रहे हैं छांदोग्य उपनिषदि अपी प्राणाधीन काश्चित पंच पदार्थन अभिलक्ष्य उच्चते थे के उपनिषद में भी पांच शब्द का प्रयोग किया गया है और प्राण आदि ही कुछ और चीजों को गिनाते हुए वहां कथन किया गया है उसको कहते हैं वचन को बता रहे तेवा एते पंच ब्रह्म पुरुषा ये वे पांच ब्रह्म पुरुष हैं ब्रह्म के पुरुष हैं परमात्मा के पुरुष है ये छंद उपनिषद का है तो पंच, पंच से प्रकृति का तो ग्रहण करना ही नहीं चाहिए पच्चीस अर्थ वैसे भी नहीं वहां पर घटता है ये तो अन्य चीजों के लिए कहा गया है इसलिए जगत जन्मादि के कारण में प्रकृति का ग्रहण नहीं हो सकता प्रकृति अपने आप इस संसार को नहीं बना सकती कर्तृत्व तो, तो किसी और का परमात्मा का मानना होगा पीछे एक बात पूछी थी कि इस प्रकृति को परमात्मा का शरीर क्यों कहा गया है प्रकृति को परमात्मा का शरीर क्यों कहा गया हमारे शरीर की तरह तो वो है नहीं तो उसके अंदर उदयवीर जी ने दो हेतु दिए हैं जैसे इस शरीर का धारण करने वाले हम हैं चेतन आत्मा धारण करने वाले और इसके प्रेरक इसको चलाने वाले हम चेतन तत्व हैं। ऐसे ही परमात्मा भी प्रकृति का धारक और प्रेरक है उसको चलाने वाला है इस दृष्टि से उसको भी उसकी आत्मा कहा गया और उसको शरीर कह दिया गया जैसे हम अपने शरीर के धारक हैं और उसको चलाने वाले हैं ऐसे परमात्मा भी इस प्रकृति का धारक और चलाने वाला है इसलिए उनको परमात्मा का शरीर कह दिया गया ये केवल कल्पना की दृष्टि से कथन है सादृश्य देख करके थोड़ा सा ऐसा कथन किया जाता है तो ये तो आज का नया पाठ हुआ और कल वाले पाठ में से आप ऐसे किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। आचार्य पृष्ठ संख्या छियासी में सबसे भाष्य के नीचे से दूसरी पंक्ति का अंतिम जो वाक्य है उसमें कह रहे हैं कि प्रयाणाम संबंधे अर्थात प्राण रूपके पितरी अहम आत्मा के अग्नऊम ज्योतिषी और परमात्मा विषय प्रश्न तो जो कठोपनिषद में जो तीन प्रश्न है तो उसमें जो पहला प्रश्न जो पिता से संबंधित था तो उसमें कह रहे हैं कि वो प्राण रूप पिता है तो ये नहीं समझ में आ रहा है उसी प्रकार से अहम आत्मा जो अग्नि है वो क्या मतलब है ठीक है इसको इन्होंने जो लिखा है किस आधार पर लिखा है उसको देख के विचार करना होगा और कोई ओ बोलिए आचार्य सूत्र संख्या सात पृष्ठ संख्या सतासी इसमें महत्व इस सूत्र का जो दो प्रकार के अर्थ किए हैं उनमें पहला प्रकार का दूसरा प्रकार का जो अर्थ है उसमें तो चा को अनुकर्षण के लिए माना है इस अनुकर्षण के लिए दिए हैं, किंतु तो पहला वाला जो अर्थ है उसमें चकार को किस प्रकार जोड़ेंगे? और गा? कह के कह रहे हैं? और ये भी इससे भी कर सकते हैं उत्तर दे सकते हैं क्योंकि तो पीछे जो और उत्तर दिए गए इस प्रसंग में तो अच्छा और के अर्थ में के अर्थ में। लिया हुआ हाँ। और एक आचार्य सूत्र संख्या छह में इसमें जो दूसरे प्रकार का व्याख्या किया है, है उसमें जो अंतिम प्रश्न है अंतिम प्रश्न में पहले आत्मा के ऊपर प्रश्न पूछा गया था उसको आत्मा से मोड़ते हुए परमात्मा पर परख के फिर उसको परमा, परमात्मा पर उसका समाधान किया गया और यहाँ पर इनका प्रतिपद्य विषय यही है कि जीवात परमात्मा ही ज्य है और कोई नहीं हो सकता है किंतु तो प्रश्न के रूप में तो आत्मा भी जय के रूप में प्रश्न किया गया है नहीं इसमें वास्तव में तो मृत्यु के बारे में प्रश्न था उसका मृत्यु का मूलतः मृत्यु था और मृत्यु चूंकि आत्मा से जुड़ी हुई है इसलिए आत्मा का आ गया और उसके आगे चलते चलते वो परमात्मा का विषय शुरू हो गया था परमात्मा के बारे में बताने लगे थे तो जहां ये अशब्दम स्पर्श रूपम है वहां पहुंचते पहुंचते वो परमात्मा का प्रसंग चल रहा था तो इसमें प्रकृति मूल प्रकृति नहीं है मुख्य रूप से यह खंडन करना चाहता है और परमात्मा तो आ गया है क्योंकि वर्णन तो चल ही रहा था वहां पर उन तीन प्रश्नों में परमात्मा साक्षात नहीं है लेकिन उन तीन में प्रकृति तो है ही नहीं परमात्मा तो आगे के प्रसंग में जुड़ गया इसलिए उसका ग्रहण कर लिया इन्होंने और कोई अच्छा। पूछिएंकर जो ऊपर की जो, जो पंक्ति है शंकर भाष्य वाली वो स्पष्ट नहीं हुई थी वहां स्पष्टता बस केवल इतनी देखिए कि महत वत्त ये जो कहा गया था तो वत्त शब्द किसके साथ जुड़ा हुआ है महत के साथ है बस और उन्होंने किसके साथ में जोड़ दिया है जैसे कि सांख्यकार बस इतना है जहाँ जोड़ना चाहिए वहीं जोड़ना चाहिए वत्त प्रत्यय जहां जुड़ा है वहाँ जोड़ना चाहिए इतना ही है संख्या के समान सत्ता मात्र प्रथम में उसमें ये कथन यहाँ पर नहीं बनेगा सूत्र में कुछ और कहा गया है अर्थ में कुछ और ले लिया है बस इतना ही वहां पर भेद है और कोई बात नहीं है वहाँ पर। बोली। यही शंका मेरी थी ये शंकर भाष्य समझ में नहीं आता चलिए पंक्तियों का अर्थ देख लेते हैं शंकर भाष्य यथा महत शब्द शंकर भाष्य का वचन जो का तो दिया गया है यथा महत यथा महत् शब्द है सांख्य ही सत्ता मात्र प्रथम अजय प्रयुक्त महत जो शब्द है अब यथा को महत् के साथ में जोड़ना अभी यहां पर महत शब्द यथा को यहां लेना महत् शब्द जैसे सांख्यों के द्वारा सत्ता मात्र प्रथम उत्पन्न के लिए प्रयुक्त हुआ हुआ है सत्ता मात्र कौन है अव्यक्त से जो पहला उत्पन्न हुआ है यानी महत्व ये जो महत्व शब्द है किसके लिए प्रयुक्त किया गया सांख्यों के द्वारा जैसे से के द्वारा संख्य दर्शन सांख्य की मान्यता मानने वालों के द्वारा या सांख्य दर्शन में महत् शब्द सृष्टि के प्रथम उत्पाद जो प्रथम उत्पन्न हुआ है उस प्रथम जय प्रथम जय सत्तामात्र जो सत्ता मात्र है केवल महत्व है तत्व उसके लिए उसके विषय में प्रयुक्त हुआ हुआ है न प्रयोगे अभी दत्ते। उस महत शब्द को वैदिक प्रयोग में धारण नहीं करते हैं उसी के लिए महत शब्द यहां प्रयोग नहीं किया गया जैसे वहां अशब्दम अस्पर्शम और रूपम आदि कहते हुए जो महत्या परम कहा गया था तो वह महत से यानी महतत्व से परे महत्त्व से परे में हमने ईश्वर भी ले लिया था प्रकृति भी ले ली थी और जीव भी ले लिया था वो महत मतलब महत्व लिया था तो बोले महत महत्व महत शब्द जैसे सृष्टि के प्रथम उत्पाद महतत्व के लिए संख्यों में कहा गया है ऐसा वैदिक ग्रंथों में नहीं किया गया वहां महत का मतलब वो प्रथम उत्पन्न तत्व नहीं है वहां महत्व परिमाण वाला वत्व करके जो लिया महत्व परिमाण वाला या महत् के सदृश कोई सा भी अर्थ ले लीजिए मत बोली तर ये भिन्न अर्थ में कहा गया सांख्य जिसको महत शब्द से कहते हैं वैदिक ग्रंथों में महत शब्द से उसका ग्रहण नहीं है इन प्रसंगों में उससे किसी और का ग्रहण है ये तो उन्होंने कहा था अब यथा क्यों किससे जोड़ दिया जैसे सांख्य लोग करते हैं वैसे वैदिक वाले नहीं करते जिस अर्थ को सांख्य वाले लेते हैं जिस प्रकार से सांख्य वाले महत शब्द से अर्थ लेते हैं वैसे वैदिक वाले महत शब्द से अर्थ नहीं लेते हैं अब इसमें वत शब्द जैसे वाला जो है वो किससे जुड़ गया संख्य से जुड़ गया, गया। जबकि यहां पर महत्वत उसके समान या सदृश महत्व शब्द से जुड़ा हुआ है क्योंकि वो समस्त पद है संख्य से थोड़ ना लिखा है संख्यवत ऐसा थोड़ा लिखा है महत्वथ लिखा हुआ है इसलिए इन्होंने कहा इति यद व्याख्यातम तंगतम है वह यह असंगत है क्यों सूत्रे वत् प्रत्यय महत शब्द वत शब्द, वब्द प्रत्यय, महत शब्द के साथ में जुड़ा है न तो संख्य शब्दार्थ सांख्य शब्द के साथ नहीं जुड़ा हुआ है संख्य शब्द तो सूत्र में है भी नहीं ये ना यथा सांख्यल्पियंख्य ही अब ये जो इनके वाक्य में यथा महत शब्द है सांख्य तो इसमें यथा यथासख्य महत शब्द है यथासख्य ऐसे अन्वित होते हुए लगेगा यथाशब्द हो गया स्पष्ट ठीक है और कोई बोलिए सातवें सूत्र में, में ये जो दूसरी व्याख्या में ऊपर से पांचवी पंक्ति में ये कैसे इस चीज को हम सिद्ध कर रहे हैं यहाँ पे तो गौन और मुख्य को वो बता रहे हैं है? कि जो प्रकृति का कारण है हाँ. वो गौन और मुख्य के आधार पर कैसे सिद्ध कर रहे हैं इस बात को जैसे महत महत महत्व मतलब महत्व महत्व को भी प्रकृति का कारण माना गया है लेकिन वो गौण कारण है क्यों गौण है क्योंकि उससे परे प्रकृति होती है और मूल कारण नहीं होता है वो स्वतंत्र नहीं होता है जड़ होने से ऐसे ही प्रकृति भी मूल कारण नहीं है परमात्मा उससे भी परे है वो महत पर, महात परम पुरुष अप्यक्तात्पुरुष पर जो लिखा हुआ है इससे पता लगता है तो दूसरा उसके ऊपर है वो उसके आश्रित है प्रकृति उसके अधीन है तो जैसे महत शब्द गौण रूप से कारण कहा गया ऐसे ही प्रकृति भी कही जाएगी इस तरह समानता वहां पर दिखाई गई तो इस पाठ को अभी इतना ही रखते प्रणव का जी ओ... कुछ साथ ओम बताइए